ये श्लोका दृष्टि अपृक्षण स जागरण पश्य अत बार उन्दिन मुहुचि प्रतिदिन तय चिरासंध तरह सर्वसा चिरासंध जागरे सत्य बुद्धि संत्य पूर्ववत ननरज्य दीर्घ काल तक तो ऐसे सर्वसाम्य जागृत स्वप्न सब समानता है अनुसंधान निश्चय करके जागृत तो में जो सत्यत बुद्धि उसको छोड़ करके पूर्व तो अनुराग नहीं करता है ठीका में सप्न मेति श्लोक द्वे न अपरुचत दृष्ट अपने स्वप्न सब अपने देखते है अपरुच है सख्यम जागरण अनुभवन अपने जागृत का अनुभव करते स्वप्न जागरण दोनों का अनुभव करने वाले ये दोनों अनुभव का अनुभव करने वाले दोनों से भिन्न है इस पुस्तक का भी देखते हो ये पुस्तक कोई है आप लोगों में पुस्तक से भिन्न है जो पुस्तक को देखता है पुस्तक से भिन्न है सपना जागरण को देखने वाले सपना जागरण से भिन्न है या नहीं ये सारे दृश्य सपना प्रपंच जागृत प्रपंच आपका दृश्य है दोनों का दृष्टा एक है ये विचार करना मैं कौन हूँ सपनों का भी जागृत का दृष्टा सुस्ती का भी साखी दृष्टा तीनों को जानने वाले तीनों से भी नुसंधान करके जैसे स्वप्न दृश्य दृश्य है ऐसे जागृत प्रपंच भी दृश्य होने के कारण मिथ्या है ये सर्वसाम्य स्वप्न जागर हो उभो अप्रमत सन प्रमाद रहित तो होकर प्रमाद नहीं अप्रमत होकर के अप्रमत्तकार प्रमाद रहित तो होकर के मुहू चिंत बार बार चिंतन करे स्वप्न तुल्य हो एवं जागरित क्या चिंतन करे ये जागर स्वप्न तुल्य है जागृत प्रपंच स्वप्न के समान है ऐसे चिंतन करना दीर्घ काल एवं तय स्वप्न जागर हो, हो सर्वसाम्यम सर्व सब समानता है क्या तात्कालिक भोग हेतुत्व तात्कालिक भोग हेतुत्व स्वप्न प्रपंच में है है डर दर्द, क्यों स्वप्न देखते समय सुख दुख होता है, है। जागृत के समय तो नहीं होता है, होता है। तो तात्कालिक भोग हेतुत्व सपने में ही या जागृत में दो दो दो दो दो दो दोनों में परिणती परिणत विरस परिणाम जगने के बाद सपने में जितने खाया उठने के बाद गुजराता है इसी प्रकार जागृत कार्य में जितने भोग करो परिणाम में क्या होगा भोग करने के बाद अभी समझो एक दस साल पहले क्या भोग किया था अभी उसको क्या लाभ मिल रहा है उसको कुछ मिल रहा है पांच दिन पहले कुछ अच्छा भोजन किया था अभी है कुछ आज तो भूखा है आज आप लोग भूखे नहीं कभी कोई, <laughs> कभी कभी कभी भूखा रहेगा दस दिन पहले बहुत खाया था एक दिन भूखा रहा वो भूखा जिस दिन रहा वो दिन का भोजन काम करेगा इसलिए परिणामी तो अविरत है और उससे कुछ होता नहीं है जितने भोग करने पर तृप्त तो कोई हो जाता है न जा तो काम काम आना ये परिणाम अरे विनाशी तो जागृत प्रपंच विनाशी है बीनासी है जागृत प्रपंच सपनावस्था में रहता है सपना प्रपंच जागने में और जागृत प्रपंच सो जाने पर सपनावस्था में रहता है भूख लगते है स्वप्न में पास में भोजन रखा हुआ सपना देखते मैं बड़ा भूख हूँ प्यास बहुत है पानी पास में वो काम करता है भोजन और पानी पास में वाला <tip> तो, तो क्या रहा सपना कमरा में पास में पानी रखा हुआ है, भोजन भी भरा हुआ है और सपन देखते हुए भूखा हूँ प्यासा हूँ वो तो भोजन पानी कुछ काम करते है <tip> नहीं। तो सपना प्रपंच का भी अभाव हो जाता है जागृत का अभाव हो जाता है इन दोनों सामान देखो तात्कालिक भोग हेतुत्व परिणत विरसित्व विनाशित्व आदि परिचिन्न आद्यंत ये सब अनुसंधान करके जागर अभी सत्य तो बुद्धि परि त्यज्य दृश्यत्व तो सत्य तो बुद्धि को छोड़ करके जागृत वस्तु से पूर्ववत जगत सत्य तो ज्ञान दशा में अनुरोज्य पहले क्या है जगत में सत्य तो ज्ञान था उसमें अनुरोक्ति आसक्ति होती थी अभी जब समझ लिया ये जागरण में सत्य तो बुद्धि नहीं सप्न तुल्य तो है ऐसा निश्चय हो जाएगा ये पहले जैसे आशक्तिथी ऐसा रहेगी पूर्वत न अनुर जगत सत्य तो ज्ञान दशा में सत्य तो ज्ञान दशा में अनुराग होता है इस प्रकार अनुरोग तो नहीं होता है फिर आशक्ति तो समाप्त होती है वासना कम होता है विचार करने पर ऐसा होता है बार बार विचार करे तो नानु अभी शंकर मानो प्रपंच गोचर से मिथ्या तो ज्ञान से ये विचार करने पर निश्चय होगा प्रपंच मिथ्या है प्रपंच को विषय करने बारे मिथ्या तो ज्ञान होगा प्रपंच गोचर मंत्र प्रपंच गोचर जोचर का विषय प्रपंच विषय मिथ्यात्व ज्ञान एक ही। और दूसरा है भोग भोग कैसे विषय सत्यत्व उपजीवी न भोग से विषय में सत्यत्व को आश्रय करता है भोग और प्रपंच में विषयक मिथ्यात्व ज्ञान ये दोनों परस्पर विरोधी है या नहीं प्रपंच में मिथ्यात्व है और भोग करते समय विषय सत्य है विषय क्या है रूप घट पठा दी ये भोग करते समय ये कहेंगे सत्य और कहेंगे प्रपंच मिथ्या प्रपंच में मिथ्यात्व तो ज्ञान भी है और विषय में सत्यत्व का आश्रय करता है भोग ये दोनों परस्पर विरुद्ध है मिथ्या तो भोग कैसे और भोग करता है सत्य मान करते के मिथ्या कैसे ये परस्पर विरुद्ध होने तो से मिथ्यात्व ज्ञान सती कथम भोग से जो प्रपंच में तो ज्ञान हो गया तो भोग कैसे होगा मिथ्यात् तो ज्ञान होने पर भोग नहीं होना चाहिए ज्ञानी को तो मिथ्यात्व ज्ञान हो गया तो फिर प्रार्थ कर्म भोग देगा भोग कैसे होता है मिथ्यात्व तो ज्ञान होने पर यह शंका हुई शंका होने पर सिद्धांत उत्तर देता है भोग से विशेष सत्यत्व अपेक्षा भाव विरुद्ध भोग के लिए विशेष सत्यत्व होना चाहिए यह आवश्यक नहीं झूठे विषय से भी भोग होता है सपना में है। है। तो भोग के लिए विशेष सत्यत्व की अपेक्षा है अपेक्षा तो है मिथ्या तो ज्ञान है भोग हो सकता है मिथ्यात्म निश्चय होने पर भी भोग के लिए विशेष सत्यत्व की आवश्यकता नहीं भोग से विशेष सत्यत्व अपेक्षा अभाद नोधे परिहार करी मचिंत्या रचनात्वता मचिंत्या रचनात्वता कावा इंद्रजदीत मचितरचनास्मर हाश काारब्धभ अचिंत्य रचनात्वात् इंद्रजालम ये सब द्वैत प्रपंच इंद्रजाल जा, माई कहे मिथ्या है, है अचिंत्य रचना तो क्यूँकी इसकी रचना अचिंत्या है अचिंत्य रचना होने से इंद्रजालम द्वैतम इत अविस्मर ईश्वर जो विस्मरण नहीं करता है उसकी काी प्रार्ध भोगत तो प्रारध भोग से क्या भोग की क्या हानि है विस्मरण करता विस्मरण नहीं करता ये मिथ्या द्वैत है अचिंत्य रचनात्वाद ऐसा स्मरण करता है विस्मरण नहीं करते हुए प्रारब्ध भोग तक हानि क्या हानि है इधम द्वैतम टिका में भोग्य जातम भोग्य वर्ग जितने द्वैत अचिंत्य रचनात्वाद इसकी रचना अचिंत्या होने से इंद्रजाल मिथ्या इंद्रजाल जैसे मिथ्या है इसी युक्ति से अनुसंधान करता है निश्चय करता है ऐसे अविस्मर तो जो निरंतर चिंतन करके निश्चय करता स्मरण रहता है हमेशा ये मिथ्या है इंद्रजाल तुल्य है ऐसे ज्ञानी के लिए विदुष प्रारब्ध भगवत का हानि प्रारब्ध कर्म फल यो प्रारब्ध कर्म का फल सुख दुख ही पुण्य का फल है सुख पाप का फल दुख सुख दुख और अनुभव है न मिथ्यात् अनुसंधान से क्या वानी सुख दुख भोग करेगा तो प्रपंच कर सकता है क्या हानि है वह शब्द से कहानी मिथ्यात्संधान कर तो भोग की क्या हानि भोग करते हुए तो मिथ्याधान में कोई हानि नहीं कर सकता है और मिथ्या तो अनुसंधान भोग में भी हानि नहीं भोग भी कर सकता है क्योंकि विभिन्न विषय भिन्न भिन्न विषय परस्पर विरुद्ध नहीं प्रार्ध कर्म क्या सुख दुख देने के लिए और विचार क्या करता है प्रपंच मिथ्या है और अचिंत्य रचना तो मिथ्या है ये चिंतन भी करेगा अपराध कर्म सुख को देगा इसमें कोई विरोध नहीं है तो तो कावा इसमें विभिन्न तो कहा विभिन्न विषय तो दिखाते विभिन्न विषय तमें दर्शय निर्बंधस्त विद्या इंद्रजा संस्मृत प्रारब्ध सैग्रहो भोगे जीवस्य जीव से सुखदुःख तत्व तो तो विद्या निर्बंध इंद्रजाल तो संस्मृत हो तत्व तो ज्ञान ऐसी क्या होगा ये प्रपंच मिथ्या है माई के ही स्मरण होगा इतने तत्व तो का निर्बंध है आग्रह वहाँ तक तो है तत्व तो हो गया विवेक हो गया ये प्रपंच इंद्रजाल माया है ऐसा स्मरण करेगा और प्रारब्ध से आग्रह किसमें जीव से सुख दुख भोग प्रार्ध क्या करेगा सुख दुख देगा प्रार्ध का काम है सुख दुख देना जीव में भोग होगा सुख दुख का और तत्व विद्या का काम है तत्व ज्ञान हो गया तो प्रपंच मिथ्या ये दोनों में कोई विरोध नहीं है दोनों का एक विषय हुआ यदि सुख दुख भोग जैसे प्रारद्ध तत्व ज्ञान होने पर सुख दुख का भोग नहीं कहेंगे अच्छा तत्व ज्ञान होने पर ये प्रपंच मिथ्या निश्चय होता है और प्रार्थ जी कहेगी प्रपंच में सत्य तो बुद्धि करो प्रार्थ के द्वारा सत्य तो बुद्धि करनी पड़ती है प्रार्थ का क्या काम है सुख दुख देना सत्य तो बुद्धि करने के ही क्या तो विषय मिथ्या तो चिंतन करता है या प्रार्थ सुख दुख देता है क्या पति कोई विरोध नहीं तत्व विद्या जगत तत्व गोचर से ज्ञान से इंद्रजार के तत्व को विषय करने वाला जो ज्ञान है इंद्रजाल व जगत मिथ्यात् अनुसंधान है निर्बंध हो गया जगत का वास्तव तत्व क्या है आत्म तत्व ही सत्य है बाकी मिथ्या है जगत क्या है इंद्रजाल जादूगर जैसे दिखाता है मिथ्यात्संधान में निर्बंध है न तो भोग अपलापे तत्व ज्ञान भोग का अपलाप करेगा प्रारध्ध कर्मस्थ जीव से सुख दुख प्रधान आग्रह प्रारध कर्म का आग्रह जीव को सुख दुख देने में न भोग सत्यता प्रारुद्ध कर्म भोग में सब्जुता अपादन करने के लिए है नहीं ही उनसे दोनों का कोई विरोध नहीं गा तब तो ज्ञान भोग का अपलाप करेगा नहीं करेगा अब प्रारद्ध कर्म भोग में सब्तः उपादन करेगा इससे परस्पर विरोध नहीं हो एवं विभिन्न विषयतम प्रदर्श्य प्रयोग मह दोनों का विषय भिन्न भिन्न दिखाया और अनुमान प्रयोग कहते हैं क्या तो अनुमान वाक्य जो तो प्रयोग नहीं करे स्पष्ट नहीं होता है और तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं होता है इसलिए अनुमान प्रयोग कहते हैं विद्या रब्धे विद्यारब्धे विरुद्धे न भिन्न न ना भिन्न विषय जानद्भिप्यल विनोदो दृश्य से खुद विद्यार न भिन्न विनोदो न ये प्रतिग्रमा के हो गया जिसे पर्वतो वन प्रतिग्र के विद्यारब्धे विरुद्ध इस धूम विद्यारे विद्यार्भे कहेंगे भिन्न विषयत्वात विद्या से आरब्धम से विद्यारे विद्या और प्रार्थ कर्म न विरुद्ध परस्पर विरुद्ध नहीं है साध्य विरुद्ध अभाव हेतु विषयत्त भिन्न विषयत्वात् दृष्टान कैसे देखो जान भी रहती और इंद्र जाल जादूगर जादू दिखाता है वो जानते है जादू दिखाता है झूठा तो देखकर देखते है नहीं देखकर खुश होते है नहीं तो देखकर खुश जानते झूठा दिखाता है और देखकर खुश होते होते है नही मिथ्या जानते हैं ये झूठा दिखा रहा है जान करके भी देखकर खुश होते ताली मारते देखते है नही खुश होते ले लिया इसको इसको ऐसा फेंक दिया वो पक्षी कह रहे उड़ जाता है <laughs> इसको इधर कर दिया इधर देते है रूमाल हो गया और लोग क्या कर देगा ताली मारते बड़ा कुछ होते जानते जादू है झूठा है और कभी रुपया इतने रुपया निकाल दिया ऐसे तो कर दिया रुपया रुपया बनाता है वो कुछ नहीं ऐसा दिखा देता है पहले रखा हुआ इसको दिखा देगा ऐसे लोग जानते है यदि रुपया बना देगा तो मांगेगा क्या रास्ता में कभी खड़ा होकर रुपया बना कर देते और रुपया मांगते है तो झूठा होने पर भी लोग देखते बड़े खुश होकर देखते जान दिनोदाल से दे विनोद क्या हुआ भोग होने के लिए सत्य तो होना कोई जरूरत नहीं अपराध प्रारुद्ध कर्म भोग देगा उसमें सत्य की आवश्यकता नहीं और विद्या हो जाने से मिथ्यात्व तो निश्चय करना प्रपंच में ये परस्पर विद्या प्रारुद्ध कर्मी परस्पर न विरुद्ध विभिन्न विषयत्वादेत हो गया संप्रति रूप रस ज्ञान है बस डिस्टांश दिया रूप ज्ञान रस ज्ञान जिसमें रस है उसमें रूप रहेगा रस ज्ञान होने पर रूप ज्ञान होता है भीरुद भीरुद है नहीं रूप ज्ञान का विषय रूप रस ज्ञान का विषय धन का विरुद्ध है नहीं तो विरुद्ध होगा विरुद्ध नहीं हाँ रूप ज्ञान के साथ रूप अभाव ज्ञान का विरुद्ध है वाई में रूप भाव है वाई में रूप ज्ञान होगा नहीं भाई ये विरुद्ध है रूप ज्ञान के साथ अस का कोई विरुद्ध है विरुद्ध विषय हो तो कोई आपत्ति नहीं भिन्न विषय है भोग्य मिथ्यात्व ज्ञान मिथ्यात्व में आकार नहीं बड़ा पुस्था में आकार काटो भोग्य मिथ्यात् ज्ञान भोगबाधक न भवती भोग्य का मिथ्यात्व तो ज्ञान है भोग्य मिथ्यात्व है विषय प्रपंच में तो ये सुनते हो भोग्य प्रपंच में मिथ्यात्व तो है क्या मिथ्या तो भोग का बाधक होता है भोग का बाधक नहीं होता ही चल रहा है मिथ्यात्व तो ज्ञान होने पर ही भोग बहुत होता है कहाँ दिखा गया ऐसा शक्का कण से कहते जानदी इंद्रजाल विनोदी और इंद्रजाल विनोद इंद्रजाल संबंधी चमत्कार विशेष जो चादू को दिखाता है जानदि जानने वाले लोग भी क्या जानते है इंद्रजाल जानद भीरप अवलोक्य जानते इंद्रजा फिर देखते हैं नहीं प्रसिद्ध है किंच विद्या प्रारूध कर्मो विरोध स्वीव कोई कहता है ज्ञान हो गया फिर प्रार्धभ भोग होता है तो थोड़ा दिमागरता नहीं ज्ञान हो गया फिर कहते प्रार्ध कर्म तो विद्या और प्रारब्ध कर्म दोनों का विरोध होना चाहिए तो विरोध स्थिति बदन प्रश्न जो बोलता है पूछो प्रारब्ध कर्म विद्या विरोधी तुचाते प्रारब्ध कर्म विद्या का विरोधी अथवा विद्या प्रार्ध कर्म का विरोधी नहीं कौन किसका विरोध करता है प्रारध्ध कर्म होने विद्या का विरोधी है विद्या को नष्ट कर देगा अथवा विद्या है न कर्म को नष्ट कर देगी न आद्य आद्य क्या है प्रार्ध कर्म विद्या का विरोधी इसके लिए कहते जगत सत्य तमा पाद्य प्रार्धम भोजयेद्यदि तदा विरोधी विद्या भोगमा सत्यता यदि प्रारब्ध जगत सत्यम आपाध्य भोजित प्रार्थ कर्म भोग देता है सुख दुख प्रार्थ कर्म का फल भोग होता है जगत सत्यत्व आपाद्य जगत में सत्यत्व का अपादन करके भोग देता है पार्वध कर्म प्रश्न तो है या नहीं अधिक नहीं बोलना। मेरे प्रश्न क्या है सुनते हो जगत में सत्यत्व बुद्धि आपादन करके ही भोग देता है पार्वद कर्म सत्यत्व बुद्धि आपादन करके ही भोग देता है भोग करने के लिए सत्यत्व बुद्धि की आवश्यकता है यदि सत्य सब्च्यत्य जगत सत्यत्व आपाद्य भोग यदि प्रार्ध कर्म जगत सत्यत्व आपादन करके भोग दे तथा विद्या विद्या का विरोधि होगा प्रारब्ध कर्म विद्या का अभिरोधि कब होगा जब प्रारब्ध कर्म जगत भोग्य सत्यत्व आपादन करके भोग दे प्रारूथ कर्म भोग देता है ना नहीं देने के लिए जगत में सत्यत्व आपादन करके भोग देता है यदि जगत में सत्यत्व आपादन करके भोग दे तो विद्या का विरुद्ध हो जाएगा प्रारूथ कर्म भोग करेगा तो विद्या का विरुद्ध क्योंकि विद्या जगत मिथ्या और कर्म भोगते समय जगत में सत्यत्व आपादन करे तो विद्या का विरुद्धि होता सत्यत्व बुद्धि आपादन करता है प्रारूत कर्म तो विद्या का विरुद्धि नहीं होगा भोग भोगमात्र भोग से जगत में सत्यता हो जाएगी। नहीं, नहीं, भोग तो सपन भोग्य में है है नहीं? नहीं, नहीं वो सत्य है सपना दृष्ट भोग से नहीं। सत्यता नहीं है ये प्रश्न विकल्प रहा प्रारब्ध कर्म विद्या विद्याभिवती नहीं है ठीक है देखो प्रारब्धम कर्म जगतो सत्यत्म आप जगत का तो भोग्य जात जितने भोग्य वस्तु है उसमें सत्यत्व क्या है सत्यत्म अबाध्यत्म जिसका कभी बाध्य नहीं हो वो सत्य सत्यल बाध्य उसको सत्य कहते भोग करने के लिए अबाध्यत्व का आपादन करके भोग देगा प्रार्थ कर्म अबाध्यत्म सत्यत्थी क्या सत्यत्म अबाध्यत्म आपाद्य आपाद्यकाल संपाद्य भोग्य वर्ग में अबाध्यत्व को आपादन संपादन करके ही प्रार्ध कर्म भोग देता है क्या यदि भोग जीवस्य से सुख दुखे दुख दे प्रार्थ कर्म कैसे दे भोग्य में अबाध्यत्व संपादन करके यदि दे तदा विद्या विषय से मिथ्यात्व से अपहराध विरुद्धि होगा विद्या का विषय क्या है मिथ्यात्व जगत में मिथ्यात्व उसका अपहार कर देगा यदि सत्यत्व संपादन करेगा जगत में तो विद्या का विषय जो जगत में मिथ्यात्व है वो रहेगा अपहार होने से विद्या का विरोधी होगा न तो तथा करोती तथा न करोती करता कौन है प्रार्धम प्रार्थ तथा न करते मतलब भोग देने के लिए जगत में सत्यत्व तो संपादन करता है नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं करता है किंतु भोग में प्रयती कौन प्रार्थ कर्म भोग ही देता है जगत में सत्यत्व संपादन करता है अब तो नोधी प्रारध्धम इसलिए प्रार्ध करना विद्या के विरोधी नहीं भोग भोग्य ऐसी सत्यत्व अपनी करते है जो भोग करेगा भोग करने से भोग्य सत्य हो जाएगा कहते नहीं भोग मात्रा तो न सत्यता भोग होने से सत्य हो जाएगा नहीं भोग तो सपने में होता है अनुमान करेगा पूर्व पे जगत सत्य भोग्यत्वाद सिद्धांत पूछता है दृष्टान्त बताओ खाली से अनुयन करने से होगा सत्यम जगत सत्य भोग्यत्वाद दृष्टान्त क्या है हमारे पक्ष में दृष्टान्त मिथ्या कहानी के जगत मिथ्या भोग्य तो आज सपन भोग्य बता जगत uh, सत्य है भोग्य तो आज दृष्टान्त बताओ हमको तो सत्य है। एक हमारे लिए ब्रह्म सत्य उससे सत्य तो कोई है ब्रह्म भोग्य होता है नहीं, नहीं। और कोई भोग्य सत्य है कहते दृष्टान्त नहीं है दृष्टान्त दृष्टान्त भाव ओम जगत सत्योदय अतः अच्छा सत्य होने के लिए दृष्टान्त नहीं आपने कहा मिथ्या पदार्थ से भोग कहाँ होता, तो कहा होता है वो तो दृष्टान्त नहीं न मिथ्या पदार्थे भोग बहती दृष्टान्त न झूठे पदार्थ से भोग कहाँ होता है इसमें भी दृष्टान्त नहीं आशंक अनु नो जायते भोग कल स्वनवस्तु जागृदस्तु्य मैर्भोग्यता वस्तु तो कल्पित है कल्पित स्वन वस्तु से भोग होता है, हो है। जो सपन में भोग होता है और जागृत भोग से थोड़ा कम होता है समान है? ना उना है? समान उना नहीं अनून न ऊना अनुना उना उना नहीं ऊना मतलब न्यून न्यून न्यूपस न्यून उपस क्या होगा ऊना ऊन ऊना मतलब न्यून न अनोना अनोना मतलब काम नहीं है कल्पित स्वप्न वस्तु से भोग काम होता है काम नहीं है बराबर है समय लगता है पूरा जागृत वस्तु भी एवं असत्य भोग असत्य जागृत वस्तु भी एवं भोग जैसे कल्पित स्वप्न वस्तु से भोग होता है क्या इस प्रकार असत्य जागृत वस्तु से भोग समझ लो हो है जागृत असत्य जाग्रत वस्तु भी एवं इस प्रकार भोग समझ लो इस अर्थात कल्पित वस्तु से सपना में जैसे भोग होता है ऐसे जाग्रत में भी कल्पित से भोग हो जाता है तो भोग होने से भोग्य होने से जाग्रत प्रपंच कल्पित है दृष्टांत है आपके पास सपना सपना प्रपंच कल्पित है भोग्य होता है ऐसे जागृत प्रपंच भोग्य होने के कारण कल्पित है मदत्ते दो विकल्प क्या था प्रारध्ध कर्म विद्या का विरुद्ध है अथवा विद्या प्रारद्ध कर्म का विरुद्ध नहीं पहला विकल्प हो गया प्रारध्ध कर्म विद्या का विरुद्ध नहीं और कहेंगे विद्या प्रारद्ध कर्म का विरुद्ध नहीं अर्थात जिसमें विद्या हो गई ज्ञान जिसको हो गया वो प्रारध्ध कर्म को नष्ट कर दे विरुद्ध कर देगा नित्य इतिहास यदि यदि जगत जगत विद्याप्नुवीत जगत्धघाति सदा सदा बोधेन तद्हन जगत यदि विद्या जगत अपहन्होभी तो ज्ञान होने पर जगत का यदि अपलाप हो जाए ज्ञान होने के बाद जगत दिखेगा क्या ज्ञानी को यदि जगत को अपलाप कर दे विद्या तब प्रार्ध का तब विद्या प्रारब्धका होती यदि ज्ञान जगत का अपराप कर दे तो प्रार्ध का भी नष्ट विधात नहीं हो जाएगी विद्या प्रारधो को नाश कर देगी विद्या न तो माया तो बोध न तो अपन जगत में माया तो का बोध हो गया मिथ्यात्व तो बोध हो गया तो जगत दिखेगा दिखेगा अपराप हो जाएगा नहीं, नहीं होता है सर्प प्लास्टिक जैसे बना कर खेलते है निश्चय हो गया ये सर्प नहीं है तो सर्प जैसे दिखेगा अपन जैसे दिखता था ऐसे दिखेगा दिखने पर भी मिथ्या होने पर दिखता है नहीं इसी प्रकार विद्या होने पर ये प्रपंच निश्चय हो गया जगत का अपलाप होता है क्या विद्या यदि जगत का अपलाप कर दे तब तो प्रारध का भी विरोध कर दे अब जगत <laughs> का अपलाप करती विद्या इसलिए प्रार्ध का अपलाप्ध का विरोध नहीं हुए विद्या विद्या यदि जगत भोग्य जातो मकुंद बीतो जगत भोग्य जात का अपलाप करे कैसे नेदम रजतमिति निषेध का ज्ञान इधम रजतम ज्ञान हुआ भ्रम ज्ञान होता है कभी इधम रजतम सुख्ती में ये रजत ज्ञान हो गया बाद में बाद होता है नेदम रजतम ये रजत नहीं ये तो सुख्ती है ऐसे विरोध है ना नहीं अपलाप होता, होता है रजत का नेदम रजत ज्ञान हो गया तो रजत रहता है, है। जैसे निदम रजत मिति निषेध का ज्ञान जैसे अपलाप कर देता है रजत को इसी प्रकार यदि विद्या प्रत्ययमान से भोग्य से स्वरूपम विलापित जो प्रतियमान भोग्य वस्तु दिखता है ज्ञान होने पर उसका अपलाप होता है ज्ञान हो जाते हो तो अपलाप हो जाएगा नष्ट हो जाएगा जदि अपलाप करे तथा प्रार्ध कर्म भोग से सुख दुख अनुभव से साधन अपहारण यदि जगत का अपलाप हो जाए तो प्रार्ध कर्म का भोग का साधन सुख दुख अनुभव का साधन क्या जगत जगत नहीं देगा तो भोग कैसे होगा सुख दुख जो होता है साधन से होता है ना बिना साधन भोग साधन से होता है यदि जगत का अपलाप हो गया तो भोग साधन नहीं रहा साधन का अपहार हो गया तो प्रार्ध कर्म विघाति विद्या प्रार्ध कर्म की विरोधि होती जब जगत का अपलाप करे नत करो विद्या जगत का अपलाप नहीं करती किंतु मिथ्यात्म एवं विद्या क्या करेगी जगत में मिथ्या तो ही ज्ञान करा देगी अतो न प्रार्ध कर्म विरोधी नहीं विद्या प्रार्थ कर्म का विरोधी नहीं है न मिथ्या तो बोधना देव स्वरूप में जगत में मिथ्या तो ज्ञान हो गया तो स्वरूप का विलापन हो जाएगा ये तो आशंके कहते न तो माया तो बोध तो न माया तो बोध हो गया तो अपराध हो जाएगा अपरा� माया तो बोध अपराप हो जाता है जादूगर माया दिखाता है ये जादू दिखाता है तो अपराप हो जाता है माया तो बोध ना अपराप नहीं होता है इंद्र जा राधु स्वरूप विलापन मंत्रणापी स्वरूप का विलापन होता है जादूगर का जो दिखाता है क्या विलान हो जाता है आपके जब देखते हो झूठे दिखाता है आपको नहीं दिखता है जो झूठा दिखाता है स्वरूप विलापन हो जाता है होता है स्वरूप विलापन होता क्या है स्वरूप का भाव आपको मालूम हो गया है जादू दिखाता है तो जादू आपको देखते समय आप दिखता दिखेगा नहीं झूठा दिखाया जो दिखाएगा उसको देखा गया, उस देख गया ताली मारे तो कुछ होते ना नहीं डरते साथ दिखाता है तो स्वरूप बिलापन मंत्री ना आती मिथ्या तो ज्ञान दसना आता मिथ्या तो ज्ञान है नहीं मालूम ही झूठा है फिर डरते ही ना नहीं, नहीं। कुछ दिखाता है जानते झूठा है किसी लड़के को लेटा कर गला को काटेगा जुहा काट देगा तो जानते झूठा है वो काटता नहीं फिर ऐसे करता है सब लोग काट वो मुख्य में कुछ रख, निकाल दिया खोन निकला जूह काट दिया, जो दिखा गया नहीं तो गला काट दिया ऐसे दिखाते जानते छोटा फिर दिखता ना नहीं इसी प्रकार मिथ्या तो बोध होने पर भी अपलाप हो जाता है मिथ्या तो बोध ना स्वरूप अपलाप नहीं होगा द्या सदपन्नु